अथर्ववेदिया भे भेदिया के उपनिषद इसमें हम लोग अच्छा महेश जी आप स्वस्थ हुए हो फिर भी देखकर के नहीं लगता पूरा स्वस्थ हुए उनके ठीक है ये हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का ये प्रथम पृष्ठा देख रहे हैं एक इसमें ये मतलब अवतरणी बाकी पूर्व तीन प्रकरण का अवतरणिका और चतुर्थ प्रकरण के साथ उसका संबंध ये सब कह दिया गया भाष्य में तृतीय पंक्ति में हम लोग देख लिए थे पंक्ति तस्य एतस्य आगमार्थस्य अद्वैत दर्शन प्रतिपक्ष्य भूता द्वैतीनो वैनाशिकास् जो आगम का तात्पर्य है अद्वैत दर्शन इसका प्रतिपक्ष भूत जो द्वैती है अद्वैत का विरोधी द्वैत द्वैतवादी अर्थात आस्तिक है किंतु द्वैतवादी है और वैनाशिक वैनाशिका नास्तिक वेद प्रमाण मानते नहीं तेजाम चन्योन्या विरोधात वो सब में परस्पर विरोध है होने से राग द्वेशादी क्लेस्पदम दर्शनम उनका जो दर्शन है उसका अनुसरण करने चित्त में केवल विक्षेप ही होगा क्योंकि नाना विरोध दिखेगा वेदांत तो का भी तो विरोध होता है वेदांत तो एक समाधान देता है कि अद्वैत का आधार पर ही ये द्वैत का प्रतिभा हो रहा है इसलिए ये दोनों अलग अलग सत्ता की बात है एक परमार्थिक सत्ता है अद्वैत जैसे रज्जु और उसमें दिखने वाला ये नाना सर्प माला जलध जलधारा, जलधारा भू चित्र ये सब नाना दिखते हैं जिस अधिष्ठान में वो अधिष्ठान अद्वैत है उसका अगर आपको अनुभव हो जाएगा आप स्वयं जान लेंगे कि ये सब जहाँ विवाद हो रहा है ये सब विवाद ये पारमार्थिक तल पर विवाद नहीं होता है इसलिए कहा जाता है ये प्रत्येक धर्म का जो अज्ञान स्थापक होते हैं वही लोग विवादग्रस्त हो जाते हैं जो उसका तत्व को समझता है वो कभी विवादग्रस्त नहीं होता है इसलिए ये सब दर्शन ये क्लेशास्पदम केवल चित्त में खिन्नता करते हैं और इसी हेतु से मिथ्या दर्शन तुम सूचितम ये सब दर्शन मिथ्या ही है टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में है दर्शन तो सूचनं सूचनम कपयुज्यते तत्राह जो सब अन्य पक्ष है ये सब का दर्शन जो है वो मिथ्या है अर्थात मिथ्यादर्शनम तो मिथ्या दर्शन तो कह करके उनका सब निंदा करते हैं तो ये उनका निंदा करने से ये कहाँ आपको उपयोग है क्यों उनका निंदा करते हैं कत्र उपयुज्यते तत्राह भाष्य में अनास्पदत्वाद् अनास्पदत्वाद् आत्मिकत्व बुद्धिरेव इति जो दर्शन है वो क्लेश का अनास्पद अनास्पद क्लेश का आश्रय नहीं है अद्वैत दर्शन में चलने से चित्त को ये विरोध के चलते खिन्नता नहीं होती है क्लेश आत्मीक बुद्धि रेव व्यक दर्शनम आत्मीक बुद्धि अर्थात ब्रह्मणा सह आत्म एक, एक ही आत्मा है वही ब्रह्म है इसी प्रकार की बुद्धि यही सम्यक दर्शन ये अनुभव हो गया तो यही सम्यक दर्शन इति अद्वैत दर्शन स्तूय अद्वैत दर्शन का ये स्तुति होता है अन्य दर्शन का मिथ्यात्व प्रदर्शन के द्वारा अद्वैत दर्शन का स्तुति होती है टीका में पातनिका एवं कृतवा समानतर प्रकरण प्रवृत्ति प्रतिजानिते जानी पात पातनिका भूमिका भूमिका इस प्रकार की करके इस प्रकार की भूमिका करके अर्थात प्रथम तीन प्रकार प्रकरण का तात्पर्य कह करके चतुर्थ प्रकरण क्यों ला रहे उसमें क्या विचार करेंगे ये सब भी कह दिए चतुर्थ प्रकरण के साथ पूर्व तीन प्रकरण का संबंध ये सब भूमिका रूप से कह दिए अभी समानांतर प्रकरण सम्य अनातर प्रकरण चतुर्थ प्रकरण इसका प्रवृत्ति उसको अभी व्याख्यान करेंगे उसको अर्थात प्रतिज्ञा करोति भाष्य में तद विस्तरेण अन्वन विरुद्धतया असम्यक दर्शनत्व खंडाकार कर देना थोड़ा अच्छा है तिरुद्धतया अन्या विरुद्धतया अग दर्शन भाष्य प्रथम पंक्ति में है खंडाकार न रहने से भी पदचेत तो निकल सकता है किंतु तो किन्द्धतया दर्शन ये बुद्धि न हो जाए प्रदर्श्य तत्प्रतिषेधेन अद्वैत दर्शन सिद्धिर इति अलात शांतिर आरभ्य तद य छह नंबर टिप्पणी कहते हैं पूर्व प्रकरण उत्तम पूर्व प्रकरण अर्थात तर्क से जो निर्णय कर दिया गया था अद्वैत दर्शन सम्यक है विस्तरेण अन्वन्य विरुद्धतया अभी विस्तरेण जो द्वैत दर्शन है वो सब अन्य विरुद्ध है इसको विस्तार से ये प्रकरण में दिखाएंगे और दिखाने से क्या सिद्ध होगा कहते हैं असम्यक दर्शनत्वम जिसमें विरोध है वो ठीक नहीं है असम्यक दर्शनत्व प्रदर्श्य दिखा करके प्रदर्श्य ये तुवा को लियप हुआ है तो दृष्ट धातु से तुआ को लियप कर देने से दर्श्य बन जाएगा निश्करें। पहले निच करेंगे अर्थात दिखा करके तेधे तो तो न जो असम्य दर्शन जो विरोधी दर्शन द्वैत दर्शन उसका प्रतिषेध करके प्रतिषेध करेंगे अर्थात उसमें द्वैत दर्शन में रुचि नहीं लेना है और जानना है कि उसमें क्या त्रुटि है वो हमको उतना सहायक होगा तत्प्रतिषेधे प्रतिषेधेन अद्वैत दर्शन सिद्धिर उपसैत दर्शन का सिद्धि जब द्वैत दर्शन का निराकरण हो जाएगा अद्वैत दर्शन स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जाएगा उपसंघर्तव्या आवित तो न्याय एक न्याय कहेंगे आवित तो न्याय टीका में बताएंगे उसको आवित तो न्याय इति अलात शांतिर आरभ्यते अलात शांति प्रकरण में उसको कहा जाएगा टीका में वाम पार्श्व में तद असम्यक इति संबंधः भाष्य में दिया अभी जो पंक्ति हम लोग दिखे तद इह ये तद् का अर्थ आगे कहते हैं विरुद्धतया असम्यक दर्शनत्व तद् का अन्वय असम्यक दर्शनत्व के साथ अर्थात तद असम्यक दर्शनत्व यह विस्तरण अनुन विरुद्धतया प्रदर्श इस प्रकार की अन्वय करेंगे असम्यक दर्शनों को यहाँ दिखाएंगे और उसमें परस्पर विरोध है ये भी दिखाएंगे आगे टीका में आवित तो व्यतिरक तो न्याय आवित न्याय का अर्थ व्यतिरक न्याय न्याय अर्थात व्याप्ति व्यतिरक व्याप्ति दिखा करके जैसे अन्वय व्याप्ति पहले दिखाते हैं यथा यत कृतकम तद अनितम यह अन्वय व्याप्ति है जो कृतक होगा कृतक अर्थात कार्य जो कार्य होगा वह नित्य होगा इति अन्वयात इस प्रकार की अन्वय व्याप्ति हमको पता है अनित्य अवगते यद कृतकम तदित्यम इसी प्रकार की तथा व्याप्ते इस प्रकार की व्याप्ति व्याप्ति प्राप्त प्राप्त होने होने पर होने पर भी <coughs> यदनित न तद कृतकम इसी प्रकार की व्यतिरिक व्याप्ति भी चाहिए <coughs> जैसे कहेंगे यो यो धूमवान स स बन्नीमान ऐसा कह दिए इसे हमको अन्य व्याप्ति पता चला जो धूम वाला होगा वो बन्नी वाला होगा किंतु अगर के व्याप्ति का ज्ञान आपको नहीं है आप कहेंगे जो धूम वाला है वो बन्नी वाला होगा तो कोई कहेगा कि बन्नी वाला न हो किंतु धूम वाला हो तो बनी वाला न हो किंतु धूम वाला हो जो धूम वाला होगा वो बन्नी वाला होगा ऐसा आप कह रहे हैं ऐसा क्यों होगा बन्नी न हो किंतु धूम हो इसको कहते हैं कि अन्य व्याप्ति में वे विभिचार शंका दिखाया इसका विघटन करने के लिए हम कहते हैं यदि बन्नीर न सत तरी धूमो भी न सत अर्थात यत्र यत्र बन्या भाव हो तत्र तत्र धुमा ये व्यतिरिक व्याप्ति भी निश्चय होना चाहिए नहीं तो व्यविचार शंका दिखाएगा तो इस प्रकार की यहाँ भी कहते हैं यद कृतकम तद नित्यम इसमें व्यापक किसको दिखाते हैं अनित्य अनित्यत्व को व्यापक दिखाते हैं आपको ये ज्ञान भी होना चाहिए जहा अनित्यत्व तो नहीं है वहाँ कृतकत्व तो भी नहीं है।, नहीं है ये भी चाहिए जहाँ बंदी <coughs> नहीं है वहाँ धूमो भी नहीं है इस प्रकार की ज्ञान भी चाहिए इसलिए कहते हैं य न अनित्यम न तथा कृतकम व्यतरे को जो अनित्य नहीं है वो कृतक नहीं है इति को को व्याप्ति अपी ये भी चाहिए क्यों चाहिए कहते हैं व्यविचार शंका निराशित है न्यभिचार शंका का निराश करने के लिए व्यक्ति व्याप्ति का ज्ञान चाहिए केवलान्वयी इसलिए केवलान्वयी और केवल वितरिय की जो अनुमान होते हैं ये अन्व वितरिकी अनुमान जैसा अर्थात इतना प्रामाणिक अर्थात वहां अगर बेविचार शंका दिखाएगा तब तो आपको ऐसा बल नहीं है जैसे आपको अन्वय में बेविचार बल है इसको भी प्रमाण मानते हैं क्योंकि पूर्व पक्ष वहाँ खाली व्यविचार शंका कह देता है किन्विचार स्थल नहीं दिखा पाता है जहाँ केवल अनुय अनुमान लगा देंगे वो वे विचार शंका कर दे सकता है कि तो स्थलों नहीं दिखा पाएगा तो इसको कहते हैं कि अर्थात अप्रयोजक हेतु कहने के लिए पूर्व पक्षी के पास स्थल नहीं मिलता है नहीं मिलने से पूर्व पक्षी हार जाता है किंतु अन्वय व्यतिरिक जैसा दृढ़ है ऐसे वो केवल अनुय केवल व्यतिरिक वो मतलब उस प्रकार की दृढ़ नहीं माना जाता है प्रमाणत्व स्वीकार किया जाता है में। तथा तर्क संभावित आगमेन अवगत प्रतिपक्ष भूतवादातरापकरण पा प्रपंचमतरेण पाक्षिम्यक्त सदतर्शन सेपसंहर्तव्यादृष्टानेपलक्षितरभ्य प्रकरणमितर्थ तथा तो इसी प्रकार की तर्क संभावित तर्क से केवल संभावना मात्र का निश्चय होता है तर्क स्वयं कोई प्रमाण नहीं है इसलिए वो निश्चय नहीं करवाएगा संभावना करवा देगा आगमे न अवगत आगम से जाना गया की आत्मिकव तर्क के द्वारा संभावित हुआ होने पर भी प्रतिपक्ष भूत वादातर अपाकरण प्रपंचम अंतरेण प्रतिपक्ष भूत जो वादातर अन्यवाद द्वैतवाद उपाकरण अपाकरण अर्थात निराकरण द्वैतवाद का निराकरण उपंच प्रपंच अर्थात विस्तार से द्वैतवाद का निराकरण तद अंतरे अंतरेन अर्था बिना द्वैतवाद का निराकरण नहीं करने से अद्वैत में पाक्षिक असम्यक्त शंका आएगा और द्वैत जितना मतलब व्याख्यान हो किंतु द्वैत का निराकरण नहीं होगा तो वो सोचेगा कि द्वैत ये भी हो सकता है तो होने से अद्वैत में असम्यक्त शंका पाक्षिक रहेगा क्योंकि द्वैत का आप निराकरण नहीं कर रहे ये ठीक है और ये ठीक नहीं है ये दोनों कहना पड़ेगा अद्वैत दर्शन इति <coughs> अद्वैत दर्शन में संका हो जाएगी इसका तत्प्रतिषेधे तो तो न तत्त तो तो असम्यक्त शंका उसका प्रतिषेध करके तत्सिधि तत्सिधि अर्थात अद्वैत सिद्धि उपस्या अद्वैत दर्शन में सम्यक्व की सिद्धि करेंगे वही अद्वैत दर्शन का सिद्धि उपसंहर इसका उपसंग्रह करने चाहिए इति इसलिए औला शांति तो दृष्टान्त तो उपलक्षित आरभ होते प्रकरण शांति तो को दृष्टान्त तो देकर के ये प्रकरण आरंभ होता है औला तो कहते हैं मशाल तो मशाल को जब मशाल तो एक बिंदु वाला होता है एक दंड का अग्र में जब हम तैलाक तो कोई वस्त्र लगा करके उसमे अग्निशोग करते है वह जलेगा जलने के बाद जब उसका इतना जोर घुमाता है कि वो एक चक्र जैसा दिखता है औला का अर्थ हो गया मसाल मसाल को जब जल्दी घुमाते हैं वो पूरा चक्र जैसा अग्नि दिखेगा उसको कहा जाता है औला चक्र और इसका जो घूमना बंद हो जाएगा फिर वो चक्र दिखेगा तो उसको कहते हैं औलातो शांति अब शांत हो गया तो ये प्रकरण वही अर्थात ये मान घूमता है इसलिए जगत औला जैसा दिखता है चक्र जैसा मन जब शांत हो जाएगा कहेंगे ये अब शांत हो गया ये मन क्यों घूमता है तो इसमें इतने भरा हुआ है बोरी में जैसा भरा रहता है तो वो चलता ही रहता है तो ये सबको धीरे धीरे परिष्कार करना है तो अलात तो दृष्टान्त तो उपलक्षित तो ये प्रकरण अलात तो शांति प्रकरण अभी अभी तो न्याय न उसको कहते हैं विशेषण अर्थात तो स्पष्टम इत इति वीत विशेषण इत इतित इत अर्थात गमित ज्ञात इण गो धातु विशेषण विशेषण अर्थात स्पष्टम स्पष्टम इत बीत और स इति अवीत अर्थात विशेषण ज्ञात नहीं जा होता है स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है तो उसको अवीत कहते हैं और अवीत एवं अवीत तो ज्ञाति स्वास्थ्य में अण प्रत्यय हो गया अर्थात तो जहां स्पष्ट रूप से नहीं जाना जाता है उसको कहते हैं नया तो अनुमान, अनुमान को तीन भाग करते हैं एक अनु व्यतिरिकी केवल अनु और केवल व्यतिरिकी ये सांख्य वाला किंतु तो अनुमान को तीन अलग अलग करेंगे वो एक, एक कहेंगे की ये पूर्व दृष्टम अर्थात आप महानस में बन्नी और धूम का व्याप्ति ग्रहण किए थे जैसे महानस में बन्नी और धूमों का बीच में व्याप्ति ऐसे पर्वत में बन्नी और धूम का बीच में व्याप्ति है इसको कहेंगे पूर्वम दृष्टम और दूसरा हो गया तो उसको कहेंगे कि पूर्वम दृष्टम न अर्थात पूर्व में उस व्याप्ति ग्रहण नहीं हुआ है सामान्य में व्याप्ति ग्रहण हुआ है आप विशेष में अनुमान करते हैं जैसे कोई भी क्रिया हो तो वो कर्ण पूर्वी का होगी जैसे छिदी क्रिया छेदन क्रिया करेंगे उसके लिए उठार करण चाहिए तो क्रिया सामान्य के लिए एक करण चाहिए तो ये हो गया सामान्य में आपको व्याप्ति ग्रहण हुआ है किंतु ज्ञान रूपक के क्रिया के लिए भी एक करण और वो कर्ण इंद्रिय है ऐसा व्याप्ति ज्ञान ग्रहण आपको हुआ नहीं अर्थात तो इंद्रिय कर्ण से ज्ञान होता है इंद्रिय कर्ण है ज्ञान कार्य है इस प्रकार की व्याप्ति ज्ञान नहीं है क्योंकि इंद्रिय अतिद्रिय है इंद्रिय आपको दिखेगा नहीं तो दिखेगा नहीं तो आपको ये इंद्रिय से ज्ञान हुआ ये कैसे आपको व्याप्ति कैसे ग्रहण करेंगे कहेंगे कि हम इस प्रकार कहते हैं कि सामान्य में दिखे हैं जो भी क्रिया है उसमें एक एक करण होता है ज्ञान भी एक क्रिया है इसके लिए एक करण होना चाहिए वो करण कौन होगा कहते बाकी कोई मिलता नहीं इसीलिए इंद्रियों को मानते हैं किन्तु इंद्रिय ज्ञान का करण है ऐसा प्रत्यक्ष देखे नहीं है तो इसको कहते है कि ये पूर्व दृष्ट नहीं है तो ये दोनों को कहते हैं अर्थात ये बीत और अभी तो कहते हैं केवल व्यतिरिक्त अर्थात वहां आप बिल्कुल अनुय व्याप्ति ग्रहणी नहीं किए हैं जैसे कहते हैं कि पृथ्वी भी इतर भिन्न गंधवत्वा जहा जहा ग रहेगा वो इतर भिन्न होगा ऐसे आपको कहाँ पता चला आपको भी देखे नहीं व्याप्ति अनुय व्याप्ति देखे नहीं पहले तो सामान्यतः तो अनुय व्याप्ति देखे थे विशेष में उपसंहार कर रहे थे किंतु केवल व्यतिरिक कि में आपको व्याप्ति व्याप्ति है ही नहीं इसको वो लोग अभी तो कहते हैं अर्थात स्पष्ट रूप से व्याप्ति ज्ञान नहीं है तो फिर भी उसको वो लोग मानते हैं ऐसे संख्य लोग ये विवाह करते हैं बी तो अभी तो पहले दो भाग कर देंगे बी तो में फिर दो भाग करेंगे सामान्यतः दृष्ट और पूर्व दृष्ट और दूसरा हो गया अभी तो अभी तो अर्थात ये केवल व्यति की सब आगे आगेटिका में तेना व्यतिरिक का अर्थ केवल के व्यतिरिका में प्रकरण से तात्पर्य में एवं दर्शय प्रथम श्लोक से तात्पर्य आह प्रकरण का तात्पर्य दिखा दिए विरोधी मतों को परस्पर विरोध दिखा करके सब असम्यक है इस प्रकार की दिखाना ये प्रकरण का तात्पर्य है ये कह दिए को करके अभी प्रथम श्लोकों का तात्पर्य श्लोकों का व्याख्यान आरम्भ करते हैं भाष्य में तत्र तत्र अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तूर अद्वैत स्वरूपेण नमस्कारार्थो आद्य श्लोक अद्वैत दर्शन का संप्रदाय करने वाले संप्रदाय अर्थात जो आचार्य होते हैं प्रथम आचार्य संप्रदायकर्ता कहा जाता है अद्वैत दर्शन का संप्रदायकर्ता उनका अद्वैत स्वरूपेण एवं नमस्कार अर्थ अद्वैत दर्शन का जो संप्रदाय करता वो तो अद्वैत का अनुभव किए ही हैं। और नहीं कहते तो वो संप्रदाय कैसा आगे चलाते हैं तो इसलिए कहते हैं उनको स्वयं अद्वैत रूप से ही प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अर्थात ये श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ को जब प्रणाम करना है तब तो अमर्त्य बुद्धिया नासु ये तो सर्वदेव महिम गुरु हो इस प्रकार कहा जाते हैं तो ये द्वैत दर्शन का आचार्यों को प्रणाम करने का समय में ये शरीर है नाशवान है ये भी हम जैसा मरने वाला है इस प्रकार की न करे मर्त्य बुद्धिया न असू तो असूया न करे सर्वदेव मयो अर्थात तो वो अद्वैत रूप ही है वो वही व्यापक तत्व तो ही है इस प्रकार की श्रुत्रीय ब्रह्मनिष्ठ को प्रणाम करने का समय में वो अद्वैत इसी प्रकार हमारा बुद्धि स्थिर तो हो जाना है ना सु तो असूया अर्थात द्वे बुद्धि करना है गुणों में द्वे बुद्धि करना है असूया कहते हैं अर्थात द्वैत का आचार्यों को असूया अर्थात शरीर बुद्धि हो जाने से ये सब हो जाता है कैसे न न ये है की ना सू तो न असूय तो असूय तो बिजली का रूप है अर्थात असूया न करे तो इसका जो आचार्य है उनके प्रति मर्त्य बुद्धिया मर्त्य शरीर मानने से मर्त्य है हम तो हैं अच्छा यहाँ जो यहाँ ये वस्तु निर्देशात्मक है तो किंतु यहाँ वंदे देते हैं ना अर्थात प्रणामात्मक भी है वस्तु निर्देश भी है और प्रणाम भी है दोनों प्रकार की है क्योंकि अद्वैत का आचार्य का वास्तव स्वरूप होता है अद्वैत रूपा तो अद्वैत रूप का कथन हो रहा है तथा वस्तु स्वरूप का कथन हुआ भाष्य में अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्ता का अद्वैत स्वरूपेण एवं नमस्कार करने के लिए आद्य श्लोक टीका में चतुर्थ प्रकरण सप्तम्यां या जो तत्र कहा भाष्य में द्वितीय पंक्ति में तत्र अद्वैत दर्शन तत्र का अर्थ चतुर्थ प्रकरण उसमें अभी आचार्य को प्रणाम करते हैं ठीक है मैं में किमित अद्वैत रूपेण आचार्यो नमस्क्रिय तत्राह जब नमस्कार करते हैं तो हम नमस्कार करने वाला दूसरे को नमस्कार करते हैं ये तो भेद बुद्धि नहीं होने से नमस्कार कैसा करेंगे प्रश्न करता है तो अद्वैत रूप से कैसे आप नमस्कार करेंगे सब एक है इस प्रकार मान करके कैसे नमस्कार करेंगे तो इसका उत्तर देते हैं भाष्य में आचार्य पूजा ही अभिप्रेतार्थ सिद्धि अर्थाई शास्त्रारंभ है आचार्य की पूजा जो तत्व आप प्रतिपादन करना चाह रहे हैं वही आचार्य का स्वरूप है तो उसी रूप से उसका पूजा करने से जो अभिप्रेत अर्थ है जो आप प्रतिपादन करना चाह रहे हैं वो सिद्ध होगा ईश्यते शास्त्रारंभे शास्त्रारंभ में पांच नंबर टिप्पणी है चार नंबर तो पहले आ गया था आद्य श्लोक के ऊपर भाष्य में आचार्य पूजा ही अभिप्रेतार्थ अर्थ सिद्धे अर्थाई ते शास्त्रारंभे शास्त्रारंभ के ऊपर चार नंबर टिप्पणी लिखा है ना वो पांच होगा शास्त्रों का आरंभ में आचार्य पूजा करना चाहिए टीका में अभिप्रेतार्थ शास्त्र से अभिघ्न परिस तदर्थे विप्रतिपत्ति व्यावृतिष्य अभिप्रेत अर्थ क्या है अभिप्रेत अर्थात तो जो हमारा अभिप्राय है क्यों ये प्रणाम करते हैं कहते हैं कि शास्त्र अभिग्नेन परिसम्त हो जाए शास्त्र पूरा करने में कोई विघ्न न हो और तदर्थे विप्रतिपत्तियादि व्यावृतिश शास्त्र पूरा करने के लिए हमारा चित्त में वो विचार भी स्पष्ट रहना चाहिए नहीं तो लिखन आरंभ किए और बीच में हमारा बुद्धि ही विचलित हो करके अलग तत्व को ग्रहण कर लिया तो ये तो अर्थात हमारा बुद्धि विप्रतिपत्ति हो गया कहते हैं ये नहीं होना चाहिए जो विषय को आप बुद्धि में रखकर के शास्त्र लिखन आरम्भ करते है उसी को स्पष्ट कर लेना चाहिए नहीं की बीच में आपको अलग बुद्धि हो जाएगी विप्रतिपत्ति ये सब नहीं होना चाहिए जो भी विरुद्ध प्रतिपक्ष आएगा उसका सब निराकरण करके आगे भाष्य में आकाशेन ई सदसमाप्तम आकाश कल्पम आकाश तुल्यम इति श्लोक में कहा ज्ञानेन आकाश जो ज्ञान है वो आकाश है आकाशकल्प अर्थात तो भाष्यकार कहते हैं आकाशे न ई आकाश से थोड़ा कम है आकाश कल्पम अर्थात आकाशतुल्यम ये जो आत्मतत्व तो है अद्वैत तो है वो आकाश से थोड़ा कम है आकाश में तो थोड़ा अधिक है इसमें थोड़ा कम है आकाश में क्या अधिक है टीका में कहते हैं आकाश जड़त्व जड़ आधिक आकाश में जड़त्व अधिक है और ज्ञानम सो प्रकाशम आकाशे न ईसद असम वक्तव्यम आकाश में जड़तत्व है और आकाश उत्पन्न होता है सृष्टि का आरंभ काल में और जो ज्ञान है जो स्वरूप ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम जो अद्वैत है ब्रह्म है वो सो प्रकाशम उसमें कोई जड़त्व तो नहीं है तो ये आकाश है न ईसदाप्तम ये आकाश से थोड़ा कम है आकाश में जड़त्व तो है शब्द गुण है वो आत्म तत्व तो में वो नहीं है भाष्य में तेन आकाश कल्पे न ज्ञान है न किम जो ज्ञान हुआ ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान जो सच्चिदानंद कहते हैं तो उससे किम क्या हुआ कहते हैं धर्मान धर्मान अर्थात आत्मन धर्मान श्लोक में दिया धर्मान योग अगन संबुद्ध तो धर्मान धर्मान कहने का कहते हैं आत्मन आत्मा का ये सब धर्म किम विशिष्ट उनका क्या विशेषण है जो धर्म सब है धर्म अर्थात तो अन्य अन्य जो जीव है वो सब एक ही आत्मा का विस्तार है एक ही आत्मा सभी शरीर में है केवल उपाधि को लेकर के भेद ज्ञान हो रहा है तो किम विशिष्ट कहते हैं उपमान, वो सब गगन जैसा है अर्थात सब व्यापक है गगन गगनम उपमा ते सन्ते गगनोपमा स्थान आत्मनो धर्मन वो सब गगनोपम अर्थात सब व्यापक है वो आत्मा का धर्म धर्म अर्थात वो आत्मा का ही सब प्रकट रूप है टीका में विभुत्वाद उपमा द्रष्टव्या आकाश के साथ ये सब धर्म का उपमा देते हैं कहते हैं सब आकाश जैसा विभु है प्रत्येक जीव कहते हैं कि वो स्वरूप ब्रह्म तो ही है इसलिए सब विभु है अगर ये सब ब्रह्म है ब्रह्म तो एक है आप धर्मान ऐसे बहुवचन क्यों कहते हैं कहते हैं बहुवचन उपाधि कल्पित भेद ये शरीर बुद्धि यही सब उपाधि होता है उपाधि को चलते ये नाना भेद हो जाता है आगे टीका में तेसापी चिन्ह मात्र विवक्षित उत्तम वो सब चिन्ह मात्र है प्रत्येक जीव स्वरूप चिन्ह मात्र ही है भाष्य में ज्ञान से पुनर्विशेषण ज्ञान का ही विशेषण है धर्म जो कहा गया धर्मेर जेयर धर्मआत्मि अग्नि उष्णवत सवित्रृप्रकाशवच्ञ तेन ज्ञानेन ज्ञेया भिन्न ज्ञानन आकाशकल जेयात्मस्वरूप गगनोपमान गगनोपमन यह यबुद्ध यहाँ तक देखेंगे ज्ञान से जो ज्ञान है वो ही ज्ञेय है ज्ञेय अर्थात ब्रह्म है और वो ब्रह्म ही ज्ञान है धर्मेर धर्मेर अर्थात आत्मि धर्म अर्थात जीवा जीवा अर्थात वो आत्मा ही है आत्मर अभिन्नम अभिन्नम अर्थात तो एक ही आत्म तो, तो है उसमें कोई भेद नहीं है जैसे अग्नि उष्णव अग्नि और अग्नि का उष्ण एक आत्मा है और उसका सब नाना धर्म है नाना जीव आ गये ये सब कोई वास्तव भेद नहीं है सवित्री प्रकाश सभिता और एक सविता का प्रकाश तो सब कोई भिन्न नहीं है इसी प्रकार की एक आत्मा और बाकी सब जीव ये सब कोई भिन्न नहीं है इसी प्रकार की ज्ञानम ये एक ही है ते न ज्ञ न अभिन्न न वो ज्ञान ज्ञेय के साथ अभिन्न है अर्थात जो स्वरूप है वही ज्ञान है वही ज्ञेय है तेन टीका में ते इत्यादि पुनर् अनुवादे न पुनर अन्वयम आचस्टे ते कह करके ज्ञान को तेन शब्द न अर्थात ज्ञाने न इस प्रकार की अनुवाद करते हैं क्यों अन्वय कहने के लिए अन्वयम आचस्टे अन्वय को फिर दिखाते हैं तो ज्ञानम आगे भाषा में दिया तेना अर्थात एक ही बार ज्ञाने न कह देते है कहते अनुवाद करते हैं अन्वय दिखाने के लिए उस ज्ञान के साथ और ज्ञान कैसा है ज्ञेय ज्ञ अभिन्न ज्ञान ज्ञे उसके साथ अभिन्न है आकाश कल्पेन न्यापक तत्व है ज्ञेय आत्म स्वरूप अव्यतिरिक्तेन ज्ञान जो है ज्ञेय आत्म आत्मस्वरूप से भिन्न नहीं है मैं हूँ बस इस प्रकार की मैं हूँ इस प्रकार की के ज्ञान होता कहते ये नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा किंतु हम जानते हैं हम है बोलकर के अव्यतिरिक्ते न गगनोपम धर्म स व्यापक है धर्म यह संबुद्ध जो इस प्रकार की जानता है अर्थात सभी जीव मेरा ही स्वरूप है जो इस प्रकार की जानता है संबुद्ध का अर्थ सम्बुद्धवान अर्थात जो सम्यक जान लिया संबुद्धवान नित्यम एवं ईश्वर नित अध अधिक हो गया संबुद्धवान नित्यम एव ईश्वरो नित्य है और वही ईश्वर है यो नारायण नारायणाख्यस तम वंदे वही नारायण है उसको मैं वंदना करता हूं अभी यहाँ नारायण करते हैं वही ईश्वर कहते हैं वो गुरु को कहते हैं गुरु सुखदेव जी है वो नारायण स्वरूप को कहते हैं तंग बंदे वंदे अर्थात अभिवाद है। ये उनका अभिवादन करता हूं द्विपदा वरम अर्थात द्विपद उपलक्षिता मनुष्याण वरम प्रधानम इति अभिप्राय द्विपद अर्थात दो पाव वाले दो पाव से उपलक्षित होते मनुष्य मनुष्य में श्रेष्ठ है सुखदेव जी वरम <coughs> वरम अर्थात प्रधानम पुरुषोत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ है टीका में आचार्यो ही पूरा श्रमे नर नारायण अधिष्ठ नारायणम भगवंत अभिप्रेत्य तपो महद अत्यत आचार्य अर्थात आचार्य अभी टीकाकार कहते हैं गौड़पाद गौड़पादाचार्य पूरा पूरा अर्थात पहले श्रम में बदरिकाश्रम नर नारायण का अधिष्ठान है जो बद्रीनाथ कहते हैं तो वहाँ नारायण भगवंत अभिप्रेत्य तपो महद महान तपो उसने किए थे गौपादाचार्य तत्व भगवान अति प्रसन्न भगवान फिर अति प्रसन्न हुए तस्में विद्या प्रादात फिर गोड़पाद भगवान को विद्या ज्ञान का दृढ़ निष्ठा करवा दी सिद्धम परम गुरुत्व परमेश्वर से इसलिए गुरु तो हो गए ग्रंथकार का सुखदेव भगवान उनका परम गुरु हो गए परमात्मा क्योंकि उन्हीं को उद्देश्य करके तपस्या किए थे ननु प्रकरणे प्रारभ्य प्रतिपाद्ये प्रमेये प्रमेय वक्तव्य किम इतिपदेष्टा नमस्क्रिय थे तथा हम प्रकरण आप आरंभ कर रहे है चतुर्थ प्रकरण अलात शांति प्रकरण ये प्रकरण में जो प्रतिपाद्य है प्रमेय जो विषय है उसको कहना चाहिए आप अभी गुरु को प्रणाम करते हैं तो ये क्यों जो आपको विषय व्याख्यान करना है उसको करिए तो उसका उत्तर देते हैं भाष्य में उपदेश्य नमस्कार मुखेन ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री भेद रहतम परमा तत्व दर्शनम यह प्रकरण प्रतिपादय प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारेण प्रतिज्ञातम भवती उपदेषा का नमस्कार मुखे नमस्कार करके उसके द्वारा मुख अर्थात उसके द्वारा उपदेषा अर्थात गुरु का नमस्कार के द्वारा ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री ये सब में कोई भेद नहीं है यही परमार्थ तत्व दर्शन जो जानने वाला है वही अपने आप को जान रहा है और वही ज्ञान है ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ये कोई भिन्न नहीं है मैं इस प्रकार की जो अनुभव यही परमार्थ तत्व दर्शनम दर्शनम के लिए टिप्पणी पांच नंबर दिए दृश्य अनेन इति दर्शनम यही परमार्थ दर्शनम ब्रह्म कारण इस प्रकरण में प्रतिपादित ये प्रकरण में प्रतिपादन से इष्टम प्रतिपादन करने का इच्छा है प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारा न विरोधी मत द्वैत मत का निषेध करके अद्वैत का प्रतिपादन करेंगे जहाँ ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता सब एक हो जाएंगे इति जायेंगे तो इसलिए ये प्रकरण का जो विषय है अद्वैत का कथन होने से ही विषय का प्रतिपादन मतलब हो गया विषय क्या ये प्रकरण में आएगा वो कह दिया गया प्रथम श्लोक उच्चारण करिए आगे टीका में कहते हैं इधानीम अद्वैत दर्शन योग स्तुतन प्रस्तुति गुरु का कर नमस्कार करने के बाद गुरु अद्वैत रूप है अभी कहते हैं साक्षात अद्वैत दर्शन उसका स्तुति करने के लिए अद्वैत दर्शनों को नमस्कार करते है इधानीम अद्वैत दर्शन अद्वैत एवं दर्शन दर्शन एवं योग अनेन इति योग सब कर्मधार है उसका स्तुति के लिए तन नमस्कार तन नमस्कार अर्थात तो अद्वैत दर्शन योग को नमस्कार करते हैं। अस्पर्श योग वै नाम सुखो हितः सुखो हि अविवादो विरुद्ध देश नाम ख हिता अभीवादोदि तम नमा अस्पर्शयोग विद्यमस्पर्श यदगा तो स्पर्श ही योग है अनेन तो इति युज्यते अनेन अने थे ब्रह्मणा सह तो करण में नहीं तो ये अर्थात कर्म जिसके साथ ही योग होता है नाम सर्व सत्व सुख सत्व अर्थात जीव सभी जीवों का सुख है ब्रह्म क्यों कहते हैं कि इसमें छांदो के शुद्धि प्रमाण है सता सौम्य तदा संपन्न भवती सुसुप्ती अवस्था में सभी जीव परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं और वो इतना आनंद अवस्था है कि सभी इसलिए जीव सुसुप्ति में जाना तो चाहेंगे अब जितना भी अन्य सुख दे तो भी कहेंगे ना ना सुसुप्ति तो चाहिए क्यों कहते हैं ब्रह्म सुख प्राप्त होता है तो यही प्रमाण है कि सर्व जीवों के लिए ब्रह्म ही सबसे सुख का स्थान है जितना भी चित्त विक्षेप रहे किंतु अगर ब्रह्माकार वृत्ति हो गया सब अर्थात कहते ना एक ही प्रहार में सब शांत हो जाएगा सब चला जाएगा बिल्कुल स्थिर हो जाएगा कह जाने दो जगत सर्वसत्व सुख सर्वस्त्व सुख तो है कहेंगे और हित तो भी है नहीं तो कहते ना बालों को काटबुरी अच्छा लगता है किंतु सुख तो उसका है किन्तु हित तो नहीं उसका दांत नष्ट हो जाएगा कहते ये ऐसा नहीं है सर्व सुख सुख भी है और हित तो भी है तो अर्थात अर्थात अधिक अधिक शांति आनंदो को प्राप्त कर और अविवाद भी है विरुद्ध भी है उसमें कोई विवाद भी नहीं है अर्थात अन्य सत्ता में विवाद है पारमार्थिक सत्ता में कोई विवाद नहीं है इसलिए कहते ना ज्ञानी विवाद में नहीं उतरेंगे शास्त्र का जहां विवाद होगा ज्ञानी मतलब दो चार सीढ़ी विचार करने के बाद वह जान लेगा कि इसको तत्व का अनुभव है नहीं है आगे और तत्वों का विचार और नहीं करेगा कहेगा अच्छा आप ऐसा कहते हैं तो फिर ऐसा ही होगा आप जैसे समझते हैं आप देख लीजिए उसके साथ वो विवाद नहीं करेगा क्योंकि जान लगा इसको तो अनुभव नहीं है ये तो खाली अर्थात कोरा शब्द कहता है तो विवाद में तत्वों को लेकर के विवाद में नहीं जाएगा हो सकता है ज्ञानी पंक्ति को लेकर के विवाद कर सकता है कभी किंतु तत्वों तो को लेकर के विवाद नहीं करेगा वो जानता है उसमें अविरुद्ध विवाद भी नहीं है और विरोध भी नहीं है उसमें और देशित तो, देशित तो अर्थात तो उपदेशित तो, उपदेश कर दिया गया तम अहम नमामि अर्थात अद्वैत का उपदेश हो गया अभी इस प्रकरण में तो दूसरे दर्शनों सब अर्थात ठीक मार्ग नहीं कहते हैं उसको कहने का तात्पर्य है अद्वैत दर्शन का तो कथन हो गया देशित तो, देशित तो अर्थात तो उत उपदेष उपदेशित उप, उप, उपदेश कर दिया गया श्लोक तात्पर्य टीका में श्लोक से तात्पर्य आह श्लोक का तात्पर्य कहते हैं अधुना अद्वैत भाष्य में अधुना अद्वैत दर्शन योग से तत्स्तुतये अद्वैत दर्शन वही हो गया योग योग अर्थात तो कर्मणि घय हुआ है जब हम योग में कर्ण में घय करेंगे युजते अन योग जो भ्रमाकार और जब कर्मणी घय करेंगे युज्यते जिसके साथ योग होता है वो योग हो जाएगा वही अद्वैत है और वही दर्शन है दर्शन में भी कर्मणी ल्यूट होगा दृश्यते इति दर्शन और वही युज्यते इति योग और वही अद्वैत है अच्छा उसका नमस्कार करते हैं और अद्वैत का स्तुति के लिए टीका में तस्व स्तुति तत्साधनेशु प्रवृत उप युज्यते अद्वैत दर्शन का क्यों स्तुति करते हैं कहते हैं अद्वैत दर्शन का जो साधन है अद्वैत अनुभव कैसे होगा उसका साधन हो गया ज्ञान, श्रवण आदि तो अद्वैत दर्शन अर्थात तो जो ब्रह्म ब्रह्म का साधन हो गया ज्ञान ज्ञान का साधन हो गया श्रवण आदि श्रवण आदि में प्रवृत्ति हो इसलिए स्तुति करते हैं जिसका स्तुति करेंगे उसमें प्रवृति होगी और जिसका निंदा करेंगे उसे निवृत्ति होगी इसलिए अद्वैत का स्तुति करते हैं। संप्रति अक्षराणि व्याकुबन स्पर्श योग शब्दी स्पर्श योग शब्द जो श्लोक में दिया इसका व्याख्यान करते हैं भाष्यकार स्पर्शनम स्पर्श भाष्य में स्पर्शनम स्पर्श संबंधो नीद्यते योग कदाचिपस्पर्श योग ब्रह्मस्वभाव एव स्पर्शन स्पर्श स्पर्श अर्थात घय हुआ तो दिखाते हैं भावों में घं हुआ क्योंकि स्पर्शन भावों में ल्यूट दिखाते हैं वो क्या है कहते हैं संबंध कि जो संबंध होना क्रिया न विद्यते योग ब्रह्मस्वरूप अनुभव रूप से कचिद कदाचिअपर्श योग ब्रह्मस्वभाव एव स्पर्श शब्द का अर्थ है यहां ब्रह्मस्वरूप जिसके साथ कोई संबंध नहीं होता है वेई आगे भाष्य में वेई वेई नाम ये दोनों निपात है प्रसिद्धि बताने के लिए ब्रह्म विदाम स्पर्श योग प्रसिद्ध इत ब्रह्म ज्ञानियों के लिए स्पर्श योग ये प्रसिद्ध है टीका में योग अन्य संबंध प्रसंगाभाव कथम स्पर्शत्व आशंका योग में तो अन्य संबंध है ही नहीं क्योंकि जो चित्तवृत्ति निरोध वाला भी जो कहते हैं वो लोग भी कहते हैं उस समय में तो अन्य संबंध नहीं है और आप अगर योग शब्द से ब्रह्मो को कहते हैं तो फिर उसमें तो अन्य संबंध नहीं है तो उसका स्पर्श कहकर के निषेध कहते हैं ये तो अप्राप्त प्रतिषेधक जो रोज आता है उसको कहेंगे कल आप नहीं आना किन्तु जो कभी नहीं आएगा उसको कहेंगे कल आप नहीं आना इसको कहते हैं अप्राप्त प्रतिषेधक तो जिसमें स्पर्श नहीं है उसमें अस्पर्श क्यूँ कहते हैं तो यह अप्राप्त प्रतिषेध होता है ये असंख्य कहते हैं स्पर्श कहने का तात्पर्य है भाष्य में द्वितीय पंक्ति में देह है ब्रह्म स्वभाव एव अर्थात तो किसी परिस्थिति किसी परिवेश कदाचित संबंध न हो जाए निपातर अर्थम कथयती निपात का अर्थ वेई नाम ऐसे दो निपात दिया उसका अर्थ भाष्य में कह दिया अर्थात ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ये प्रसिद्ध है स्पर्श योग तितेशु कहा घं क्वें क्रीदंत न गुण हो जाएगा स्पर्श लघुपत गुण हो गया स्पर्श इतनी ओ पूर्णमद पूर्णमित पूर्णात पूर्ण मुदचे